युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना गत तीन वर्षों तक इस संबंध में एक शब्द भी मैंने मुँह से नहीं निकाला चुपचाप रहना ही मेरा मूल मंत्र रहा किंतु आज ये बातें मुँह से निकल पड़ी पर बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती मैंने धर्म महासभा में कई थियोसाफिस्टों को देखा मैंने उनसे बातचीत करने और मिलने जुलने की चेष्टा की उन लोगों ने जिस अवज्ञा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा वह आज भी मेरी नज़रों पर नाच रही है मानो वह कह रही थी यह कहाँ का क्षुद्र कीड़ा यहाँ देवताओं के बीच आ गया मैं पूछता हूँ क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था हाँ तो धर्म महासभा में मेरा बहुत नाम तथा यश हो गया और तब से मेरे ऊपर अत्यधिक कार्यभार आ गया